ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शुद्धि कभी स्वप्न में अचानक हम एक भयानक चित्र दिखाई देता है जो मन की किसी दरार में इतने समय तक छिपा पड़ा था कभी ध्यान के समय विभत्स रूप आते हैं एवं मन में उठकर हमें भेद कर देते हैं हमारे मन की गहराइयों में इतनी गंदगी और कचरा है तथा यह किसी दिन उभरेगा सतह पर आएगा और हम नीचे खींचने का प्रयत्न करेगा हमें इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे सहजतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और अपनी साधना करते रहना चाहिए महान संयमी व्यक्ति लेकिन जिसे अभी उच्चतम अनुभूति नहीं हुई है उसे भी सदा सावधान रहना चाहिए क्योंकि किसी असावधानी पूर्वक किए गए संघ द्वारा किसी शब्द अथवा दृश्य के द्वारा सूक्ष्मतम रूप में समस्या किसी भी क्षण पैदा हो सकती है सदा सावधान और सजग रहो हम अधिकांशता सर्वप्रथम अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रभावित होते हैं फिर यह बढ़ता ही जाता है बड़ा होता हुआ विशाल आकार धारण कर लेता है और अंत में हम बह जाते हैं यह किसी भी क्षण जब हम समुचित सावधान और सजग न हो, हो सकता है सचमुच सावधान और पूर्ण सजग व्यक्ति सूक्ष्मतम वासनाओं के उठते हुए अल्पतम अंश पर भी नजर रखता है और मानसिक स्तर पर उन्हें पूर्ण रूप से उठने न देकर उनकी कारणावस्था में ही नष्ट कर देता है हम सभी को वासनाओं को उनकी कारणावस्था में ही नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह हम सचमुच सजग और विवेकी हुए बिना नहीं कर सकते वास्तव में सजग होने पर खतरे को उसकी कारणावस्था में पहचान कर उसे वही नष्ट कर सकेंगे तीव्र भगवत भक्ति होने पर तथा भगवान का निरंतर स्मरण करने पर ही यह संभव है ऐसा करने पर हमारे मन पूर्ण रूप से सजग हो जाते हैं श्री रामकृष्ण के दिव्य सहधर्मिणी पवित्रता स्वरूपणी श्री माँ शारदा देवी कहा करती थी जो व्यक्ति निरंतर इष्ट का चिंतन करता हो उसके पास अनिष्ट कैसे आ सकता है आध्यात्मिक व्यक्ति का गुरुतर गुरुतरदायित्व एक अविकसित व्यक्ति यदि कोई बुरा कर, कार्य करे तो वह इतना बुरा नहीं है जितना कि उच्चतर विकास प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया बुरा कार्य यदि एक असंस्कृत व्यक्ति दुर्व्यवहार करे तो वह सुसंस्कृत व्यक्ति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार जितना बुरा नहीं है व्यक्ति जितना अधिक विकसित होगा उसकी जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होगी व्यक्ति का जितना अधिक नैतिक विकास होगा नैतिक विकासहीन व्यक्ति की तुलना में उससे उतने ही श्रेष्ठतर आचरण की अपेक्षा की जाएगी इन दोनों के दायित्व तो समान नहीं हैं हम जो जो विकसित हों त्यों तो हमें नैतिक दृष्टि से भी सुसंस्कृत होना चाहिए साधारण लोग साफ झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते अधिकांश लोग अर्ध सत्य कहने में संकोच नहीं करते लेकिन साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह इतना संवेदनशील हो जाता है कि मजाक में भी अर्धसत्य कहने में उसे पीड़ा होती है जो भी हो यदि तुम्हें समझौता करना पड़े तो उसे कभी उचित न ठहराओ बल्कि समझौते को समझौता ही समझो आदर्श नहीं गलती को गलती ही जानो उसे उचित ठहराने का प्रयत्न मत करो जब तक व्यक्ति का मन स्थूल है तब तक वह केवल बाह्य आचरण से बचता है जब वह सूक्ष्म हो जाता है तो वह बुरे विचारों से भी बचता है और इन दोनों में विचार सदा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में चिंतन को आचरण से अधिक महत्व देना चाहिए लेकिन एक स्थूल मन यह समझ नहीं पाता एक अविकसित मन वाला व्यक्ति वस्तुतः अशुभ से प्रभावित होते हुए भी यह समझता है कि वह प्रभावित नहीं हुआ है यही मजा है बुरा विचार बुरे कार्य के समान ही बुरा है उच्चतम नैतिकता के स्तर पर इस शर्त का पालन होना चाहिए विचार पवित्र होना चाहिए वाणी शुद्ध होनी चाहिए क्रिया भी शुद्ध होनी चाहिए और मन की पवित्रता के बिना वाणी शुद्ध नहीं हो सकती और कर्म भी कम शुद्ध होंगे हम पाते हैं कि उच्चतम नैतिक स्तर पर व्यक्ति न तो कोई अशुभ कार्य करता है न करवाता है और न ही अनुमोदन करता है उसका त्रिविध दायित्व होता है उसे कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए कोई बुरा कार्य नहीं करवाना चाहिए और किसी बुरे कार्य का अनुमोदन करना अथवा उससे लाभ नहीं उठाना चाहिए प्रलोभनों से बचो आध्यात्मिक प्रशिक्षण की अवधि में हमें सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के प्रलोभनों से यथा संभव दूर रहना चाहिए हमें ऐसी सभी वस्तुओं को जो हमें प्रलोभित कर सके दूर से ही नमस्कार करना चाहिए उनके पास नहीं जाना चाहिए हमें आने वाले बहुत समय तक अपनी शक्ति पर बहुत अधिक भरोसा नहीं रखना चाहिए गंदे संस्कारों से पूर्ण हमारा मन इतना दूषित है कि एक बार यदि उसे सचमुच झकझोर दिया जाए तो वह अंतहीन समस्याएं पैदा कर सकता है काम ईर्ष्या लोभ अश्लीलता ये सारी बातें हमारे भीतर छिपी पड़ी है और हमें अपना शिकार बनाने की फिराक में है अतः हमें सावधान रहना चाहिए मन में क्षुद्र और आपातः महत्वहीन तरंग के रूप में विद्यमान खतरे के प्रति हमारे बहुत कम सजग रहने के कारण समस्या सदा पैदा होती है बाह्य संवेदन चाहे वह अत्यंत सूक्ष्म और कठिनाई से गोचर होता हो क्रमशः मन को प्रभावित करता है कभी किसी पुराने अपवित्र संस्कार की स्मृति हमें विचलित करने में पर्याप्त होती है क्योंकि बीज अथवा कारण सदा भीतर ही रहता है बाहर कभी नहीं यदि बीज भीतर न हो तो वह कभी अंकुरित नहीं हो सकता किसी भी प्रकार की आसक्ति मस्तिष्क को धूमिल करने तथा साधक के मन का आध्यात्मिक नाश करने के लिए पर्याप्त है पर जब आसक्ति और क्रोध मिल जाते हैं तब संपूर्ण मन विक्षिप्त हो जाता है और सारी प्रकृति प्रगति रुक जाती है व्यक्ति पर वासना का प्रभुत्व स्थापित होने पर उच्चतर जीवन के लिए संघर्ष का अंत हो जाता है इसीलिए हमें हानिकारक संवेदन से, चाहे वह अति सूक्ष्म ही क्यों न हो सावधानीपूर्वक दूर रहना चाहिए और अपने मन को उच्च विचारों में दगाए रखना चाहिए हमें निम्न प्रवृत्तियों और भावनाओं को उठने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए हमें कम से कम अपनी साधना के प्रशिक्षण काल में विपरीत लिंग के व्यक्तियों के तथा समान लिंग के ऐसे व्यक्तियों के संग सी से संभव दूर रहना चाहिए जो पूर्णतः नैतिक जीवन यापन नहीं करते हमें वासनाओं को हम पर हावी होने का अवसर नहीं देना चाहिए चिंतन करना मन का स्वभाव है और यदि हम समस्त पुराने अपवित्र संस्कारों को हटाकर शुभ और पवित्र विचार नहीं करेंगे तो वह अशुभ और अपवित्र चिंतन अवश्य करेगा अतः उठो और कार्य में लग जाओ सदा सावधान रहो और बुद्धिमानी और लगन के साथ सतपथ का अनुसरण करो सुसुप्ति पर्यंत मृत्यु, मृत्यु पर्यंत वेदांत विचार से मन को पूर्ण रखो नैतिक जीवन की परिणति आध्यात्मिक जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक मानव का देह मन युक्त व्यक्तित्व तथा जीवन तीन गुणों द्वारा परिचालित होता है जो सदा मिश्रित रहते हैं इनमें तमस निष्क्रियता का रजस क्रियाशीलता का तथा सत्व ज्ञान का तत्व है मानव का स्वभाव इन गुणों में से किसी एक के या अन्य के आधिक्य पर निर्भर करता है इन गुणों का संतुलन जीवन की मुख्य समस्या है ये गुण छत पर जाने की सीढ़ी के समान है आलसी व्यक्ति को ऊपर चढ़कर कर्मठ होना है कर्मठ को पवित्र होना है सत्व की वृद्धि होने पर मन शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है सत्व सत्य तक जाने वाली सीढ़ी का सबसे ऊपरी सोपान है लेकिन वह सत्य नहीं है हमारी पवित्रता से हमें भगवत साक्षात्कार होना चाहिए भगवत प्राप्ति का अर्थ है सभी गुणों का अतिक्रमण करना श्री रामकृष्ण की एक कथा में गुणों की तुलना तीन डाकों से की गई है एक धनी व्यक्ति जंगल के बीच से जा रहा था ऐसे समय तीन डाकू ने आकर उसे घेर लिया सब कुछ छीन लिया सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा अब इसे रखकर क्या करोगे इसे मार डालो ऐसा कहकर वह उसे काटने के लिए उद्यत हुआ तब दूसरा डाकू बोला इसे जान से मत मारो हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए फिर वह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा इस प्रकार उसे बांध डाकू लोग उसे वहीं छोड़कर चले गए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 रजोगुण ईश्वर को भुला देता है सत्वगुण ही केवल ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है दया धर्म भक्ति ये सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है उसके बाद ही है छत मनुष्य का धाम है परब्रह्म त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता